ओके, okay. मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ तुम्हे पता नहीं है विक्रांत ने कहा और फिर वो सीधे ही इंटेरोगेशन रूम की तरफ पहुंच गया था इंटेरोगेशन रूम में घुसने के बाद विक्रांत ने देखा कि वहाँ पर सीनियर ऑफिसर पीके साहब समेत त्रिवेंद्रम पुलिस के काफी सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे वहाँ पर काफी सीनियर ऑफिसर बैठे हुए थे क्यूँकी पी साहब उन सभी ऑफिसर के बीच सबसे कम रैंक के ऑफिसर थे ऐसे में वो चुपचाप खड़े थे यहाँ तक की वो उनके पैर में चोट लगी हुई थी फिर भी वो सीनियर ऑफिसर्स के सामने कुर्सी पर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे हालांकि विक्रांत यहाँ पर मौजूद सभी पुलिस वालों से सीनियर भी था और उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था ऐसे में उसे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं थी वो जैसे ही ऑफिस में घुसा तुरंत ही वहाँ पड़ी कुर्सी अपनी तरफ खींच बैठ गया अब तक अशोक अपनी आधी कहानी पुलिस वालों को बता चुका था ऐसे में विक्रांत को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी वो चुपचाप जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया और फिर बड़े ध्यान से अशोकन की बातें सुनने लग गया मैं आप लोगों को वहीं से सारी बात बताएगा जहां से मुझे सब कुछ याद है अशोकन ने कहा अब तक भले ही उसने अपने चेहरे को धो लिया था लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर धूल और मिट्टी के निशान साफ देखे जा रहे थे कपड़े भी कई जगह से फटे हुए और बेहद गंदे नजर आ रहे थे इसके साथ ही हाथ और चेहरे पर थोड़े बहुत चोट के निशान भी दिखाई पड़ रहे थे उसने अपने हाथ में वही रेड प्लम सिगरेट पकड़ रखा था जो वो हमेशा पीता था ये सिगरेट उसे शायद पुलिस वालों की ही तरफ से दिया गया था। अशोकन के ठीक सामने चेयर पर अनुष्का बैठी हुई थी जो कि अशोकन की सारी बातें बेहद को भी नोट कर रही थी ताकि अगर अशोकन बीच में कुछ भी झूठ बोले तो उसे पकड़ा जा सके बाकी के सभी सीनियर ऑफिसर पीछे लाइन से चेयर पर बैठे हुए थे जबकि त्रिवेंद्रम पुलिस के सीनियर ऑफिसर पी के साहब उन लोगों की कुर्सी के पास में ही खड़े थे विक्रांत अनुष्का के ठीक बगल में पड़ी चेयर पर जाकर बैठ गया अशोक ने सिगरेट का एक कछ खींचते हुए कहा मैं जब थोड़ी बड़ी हुई थी तब उस टाइम मेरा एज यही कोई सात आठ ईयर का रहा होगा आ, हम लोग तब उधर रामेश्वरम में रहता था मैं तभी से सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को और खुद को पिटता हुआ देखा था साला मेरा सोतेला बाप रोज़ मेरी माँ को और मेरे को पीटता था और मेरी माँ एक दिन जितना रोटी नहीं खाता था उससे ज्यादा तो गालियाँ और लात खाती थी हमारा लाइफ बिल्कुल खत्म था वो साला डेली वाइन पीकर मुझे और मेरी माँ को पीटता था मेरी माँ जब तक उसका सह सकती थी तब तक तो उधर ही रहा लेकिन फिर वो मेरे को लेकर भाग आया इसके बाद अशोकन ने सिगरेट के धुए से छा बनाते हुए कहा बट अभी मेरे को उस टाइम का ज्यादा कुछ याद नहीं है बस इतना याद है कि उधर से भागने के बाद मेरा माँ मेरे को लेकर कभी स्टेशन और सोया तो कभी किसी फुटपाथ पर पड़ा रहा काफी लॉन्ग टाइम इधर उधर भटकने के बाद माँ मेरे को इधर त्रिवेंद्रम लेकर चलाया मेरी माँ इधर मछली का नेट बनाता था और मेरे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजता था बहुत मेहनत किया वो तब जाकर मैं पढ़ पाया इसके बाद अशोक ने सिगरेट की एक और जोरदार कष्ट लेते हुए कहा बाद में मैं पढ़ के आर्मी में भर्ती हो गया मैं उधर अच्छा काम किया आर्मी से रिटायर होने के बाद मेरे को पुलिस में नौकरी मिल गया विक्रांत सर सही कह रहा था मेरा मां ने मुझे बताया था कि मेरा असली बाप लाइट हाउस का गार्ड था और उसका मर्डर वजहत अली ने किया था सारा जिसको मेरा बाप ने जिंदगी दिया वो उसकी ही लाइफ खा गया वजात ने मेरे बाप का मर्डर किया था फिर अशोक ने अपने आंखों में आंसू लेते हुए चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा उधर जब वजाहत को जेल हो गया तो उसका फैमिली मेंबर मेरी माँ को बहुत परेशान करने लग गया वो लोग मेरी माँ के बारे में ही गलत न्यूज फैलाने लग गया सबको बोलने लग गया कि मेरी माँ ने ही मेरे बाप का खून किया था उन लोगों का वजह से ही मेरी माँ को इधर से भागना पड़ा था उसने फिर रामेश्वरम जाकर दूसरा आदमी से शादी कर लिया था लेकिन साला किस्मत बहुत खराब था दूसरा पति ऐसा मिला जो उसको बहुत मारता पीटता था उसको खाने के लिए भी नहीं देता था इसके बाद अशोकन ने सिगरेट की एक लम्बी कष्ट लेते हुए कहा बाद में जब हम लोग उसको छोड़ चला आया तो मैंने सुना था की उसका डेथ हो गया था वो साला मर गया उसका नाम बहुत प्रॉपर्टी था और अगर मेरी मां चाहता तो उसमें से अपना पार्ट ले सकता था मैं मां को इसके लिए बोला भी लेकिन वो नहीं माना दरअसल मेरी मां कोई केस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था पता नहीं क्यों वो नहीं चाहता था कि उसका आइडेंटिटी कोई जाने वो किसी को अपना नाम नहीं बताना चाहता था दूसरी चीज उस टाइम हम लोग फिर इधर त्रिवेंद्रम में रहने के लिए आ गया था तो इस वजह से शायद माँ और डरी हुई थी अब माँ अपनी आइडेंटिटी हमेशा छुपाकर क्यों रखता था वो खुद को किसी को जानने क्यों नहीं देना चाहती थी इसका आंसर आज भी मेरे पास नहीं है और ना मैं कभी उससे पूछने की कोशिश किया इसके बाद अशोकन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा बाद में इधर त्रिवेंद्रम में एक घर खरीद लिया और हम लोगों का लाइफ काफी बेटर हो गई मैं शादी भी कर लिया लेकिन मैं अपनी माँ को बहुत लव करता था और उसका परमिशन के बिना कोई काम नहीं करता था इस वजह से मेरा वाइफ मेरे से बहुत सैड रहता था बाद में हम लोगों का इसी वजह से डिवोर्स भी हो गया मैं अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकता था ना इसी वजह से अशोकन की आंखों में उसकी माँ के लिए उठने वाला प्यार साफ तौर पर देखा जा सकता था इधर लास्ट कुछ ईयर से मेरी माँ का मेंटल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी अशोकन ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया था पता नहीं क्यों और अगर कभी भूल से भी उसका आगे लाइट वाले मर्डर केस का जान ले कि उसका असली नाम बासु लहरी है बोलते बोलते अशोकन के चेहरे ऐसी पसीना आना शुरू हो गया था अनुष्का उसकी स्थिति समझ सकती थी ऐसे में उसने एक पुलिस वाले को इशारा करके अशोकन के हाथ में दूसरी सिगरेट जला कर पकड़ाने का इशारा किया फिर जब तक अशोकन के हाथ में जलता हुआ सिगरेट नहीं पहुंचा तब तक वो शांत होकर बैठा रहा फिर जैसे ही उसके हाथ में सिगरेट आया उसने पहले एक जोरदार खींचते हुए का छाला बनाया और फिर लंबी सांस छोड़ते हुए बोल पड़ा थैंक यू मैम दरअसल जब मेरा माँ मुझे लेकर उधर रामेश्वरम से भागा था तो वो सीधे त्रिवेंद्रम में नहीं आया था वो मेरे को लेकर कई शहर गया था फिर लास्ट में वो मेरे को लेकर इधर त्रिवेंद्रम आया चूँकी वो इधर कई साल बाद लौटा था तो इस वजह ऐसी उसे इधर कोई पहचानने वाला नहीं था हम लोग का कोई रिलेटिव भी नहीं था तो मेरा माँ इधर अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहने लगा इसके बाद अशोक ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा मेरा जब डिवोर्स हुआ तब उसके बाद मेरा माँ का मेंटल कंडीशन थोड़ा ठीक होने लगा मेरा वाइफ और माँ का बहुत लड़ाई होता था मैं तो परेशान हो गया था इसी वजह से मैंने वाइफ को डिवोर्स दे दिया लेकिन न मेरा एक बेटी भी था मैं उसको बहुत मिस करता है मेरा बेटी मेरा बेटी मुझे बहुत मानता था लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं रहता है अशोकन पूरी कहानी एक सीधे क्रम में नहीं बता रहा था और जैसे जैसे बातें याद आ रही थी उसी के हिसाब से वो अपनी सारी कहानी बताए जा रहा था इधर जब उसकी वाइफ और बेटे का जिक्र आया तो वो ट्रैक से काफी ज्यादा भटक गया वो काफी देर तक अपनी फैमिली के पर्सनल बातें बताता रहा अपने घर की कहानी बताते बताते अशोकन ने एक और सिगरेट खत्म कर दिया उसे अनुष्का के कहने पर एक और सिगरेट लिया गया जब अशोकन ने सिगरेट का कष्ट लिया तब जाकर फिर से उसने केस से रिलेटेड बातें बतानी शुरू कर दी